उपासनागृह और गिरदे आदि बनवा देते हैं समग्र संसार हमसे इस धर्म सहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करने के इंतजार में बैठा हुआ है हाँ तुम लोग शायद नहीं जानते कि विदेशों में कितना परधर्म विद्वेश है विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में दूसरों के धर्म के प्रति ऐसा घोर विद्वेष देखा कि उनके आचरण से मुझे जान पड़ा कि यदि ये मुझे मार डालते तो भी आश्चर्य नहीं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 वे उनका स्वतंत्र भी कह नहीं सकते इसीलिए संसार धर्म सहिष्णुता के महान सार्वभम सिद्धांत को सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है आधुनिक सभ्यता के अंदर यह भाव प्रवेश करने पर उसका विशेष कल्याण होगा वास्तव में उस भाव का समावेश हुए बिना कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती जब तक धर्मोन्माद खून खराबी और पाश्विक अत्याचारों का अंत नहीं होता